और उसके

tap uh -huh.

देहिन्स्मथा देहे कौमारर यभुवन जरा तथा देहारप्रातिरस्त न मुह्यती मात्रस्पर्शास्तु कौंतेय शीष सुखदुखदा आगम पाईनो निश्चस्व भारत

यहाँ तक हमने किया है इस श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है

मत्रस्पर्शास्त कौंतेय शीतोषण सुखदुखदा आग्मा पाईनो नीतियात <coughs> मात्रस्पर्श सैंस ऑब्जेक्ट्स हे कौंतेय हे कौंतीपुत्र अर्जुन

सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो संसार के विषयों के संसर्ग में आते हैं और उनके इस संसर्ग में आने की वजह से शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख दाहा सुख और दुख वो देते हैं प्रदान करते हैं दट इज द कॉन्टेक्ट ऑफ देंस ऑर्गन विथ

वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हमेशा जीवन में सुख या तो दुख देने दे वाले यही हैं वस्तु व्यक्ति परिस्थिति वस्तु से सुख या दुख मिल सकता है व्यक्ति से सुख या, या दुख मिल सकता है परिस्थिति से सुख या दुख मिल सकता है वस्तु से कोई एक ऑब्जेक्ट है समझो कि मोबाइल है मेरा जब यह नया लिया अच्छा चल रहा है गाड़ी आपने नई ली अच्छी चल रही है तो उससे सुख मिल रहा है फिर थोड़ा समय आपने यूज़ किया

फिर वो गाड़ी बिगड़ने लगी प्रॉब्लम देने लगी बार बार गारेज में जाने लगी तो वही चीज़ जो आपको सुख दे रही है, वो तो दुख दे देख तो वस्तुएं जो है वो आपको सुख दे सकती है दुख भी दे सकती है दे। व्यक्ति साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं तो सुख मिल रहा है कभी अनमनी हो गई तो उसी व्यक्ति से दुख मिल रहा है पर्सन इज द सेम ऑब्जेक्ट इज द सेम पहले केस में कार वही कार, कार थी अभी यहाँ वही व्यक्ति है

और सिमिलरली परिस्थिति परिस्थिति समझ लीजिए कि आपको गर्मी में एयर कंडीशन हॉल में आपको बिठाया गया था बहुत अच्छा लग रहा था जब दिसंबर का महीना आएगा तब आप बोल गए बंद करो

सिचुएशन वही है कमरे में वही एसी चल रहा है वही टेम्परेचर है लेकिन जो चीज आपको गर्मी में सुख दे रही थी वो चीज आपको सर्दी में सुख नहीं दे रही यानी परिस्थिति वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ये तीनों चीज ऐसी हैं कि जो सुख और दुख देने वाली पहली लाइन में भगवान ये कह रहे हैं अच्छा और दे, तो देने वाला ये तीन तो ही चीज है

वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से ही आपको सुख और दुख मिलता है संसार और व्हाट सेइंग इन द फर्स्ट एंसर और अर्जुन को बहुत प्यार से कह रहे हैं कमते हैं कौनती पुत्र अपने रिलेशन का वास्ता देते हुए क्योंकि बुआ है ना कृष्ण की तो हे मैं कजिन ओ ब्रदर सुनो मात्रा स्पर्शा तो कमते हे अर्जुन

ये जो मात्रा स्पर्श इंद्रियों का जो मात्रा यानी तो, तो, इंद्रिया सेंस ऑब्जेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट्स के स्पर्श से मात्रा यानी समथिंग कैन मेजर तो हमारी जो इंद्रियां है दे कैन मेजर द और अदर कैन परसीव द सृष्टि सृष्टि के साथ जो संपर्क बनाती है सृष्टि के साथ जो मात्रा बनाती है सृष्टि के साथ जो मेजरमेंट करती है वो हमारी इंद्रिया ज्ञान है

उनमें भी दो इंद्रियां हमारी ऐसी हैं कि जो स्पर्श से हमें संवेदन देती है जीप धनिस्वाद और स्पर्श त्वक तो, त्वचा तो, तो ये जो इंद्रियां हमारी हैं वो संसार से संसर्ग बनाती हैं और वो संसर्ग बनाने से वो हमें सुख और दुख देती है तो वो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाली है सुख दुख दाह दाह यानी देने वाले

चीज जो अच्छी लग रही थी जब डिस्टर्ब कर रही थी सेम ऑब्जेक्ट कन्वीनियंस के लिए लाया है बट समाइम इन क्रिएट्स लाइक परिस्थिति परिस्थिति आगमा पाईना आगमा पाईना यानी आने जाने वाले हैं आने वाले भी हैं जाने वाले भी

जो आता है वो जाएगा ही और आगमा है यानी कि आने जाने वाले हैं और अनित्यान है वो अनित्य है दिया दिया दिया दिया दिया दिया कोई कोई भी भी सुख या कोई भी दुख पर्मेंट पर्मेंट नहीं रहेगा आपके पास लो ऑफ डिमोने

तो इस जगत में परमानेंट कुछ नहीं है अब आगे सुन नहीं पाएंगे माइक नहीं है आगे देखेंगे इट वर्किंग वो कर इज क्यूंगा

आगमा पाई न आने जाने वाले हैं अनित्या अनित्य है टेम्पररी है तो हाउ टू डील विद देम दैट इज द लास्ट फ्रेज तान यानी उन्हें तिथिक्षस्व भारत उसको तिथिक्षस्व उसको सहन करो उसको एक्सेप्ट करो सहन करो यानी एक्सेप्ट करो द वे इट कम्स

सुख आता है तो सुख को सुख की तरह ले लो दुख आता है दुख को भी ले लो उसको सहन करो बैरी। अभी सुख को कैसे सहन करें सुख को तो आनंद देता है इसमें क्या सहन क्या करना है लेकिन सुख को भी सहन करना है क्योंकि सुख को भी झेलना पड़ता है यू होट टू कंपोज योर से रिमेन कंपोस्ट समझो आपको एक पांच करोड़ की लॉटरी लग गई

अभी समझो कि आपके पास मोबाइल में न्यूज आया कि भाई आपने लॉटरी की टिकट खरीदी जो आप करोड़ लीजिए लॉटरी लगे फॉरन भागोगे राइट यानी हमारा जो मन है वो इमिजिएटली उससे विक्षुप्त तो हो जाता है इट तो भगवान बोलते हैं कि दोनों को सहन सुख को भी सहन स्व भारत उन्हें तुम सहन करो

बेल्ट तो भैया अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं

ान त्रितिक्षस्व भारत भारत से इस श्लोक में अर्जुन को भगवान ने दो संबोधन किए पहले चरण में मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे और दूसरे चरण में तान त्रितिक्षस्व भारत हे भारत हे अर्जुन यानी इस श्लोक की अहमियत कितनी है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जीवन में यदि आपको सुखी होना है इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन रियल सेंस इस श्लोक को

कंठस्थ करके बराबर समझ के जीवन में आपने उतार लिया मेजॉरिटी ऑफ योर वर्ज विल गो आपका जो दिमाग है बहुत शांत रहेगा और इसलिए भगवान ने क्योंकि ये श्लोक की इतनी अहमियत है भगवान प्यार से अर्जुन को दो बार संबोधित करते हैं श्लोक को एक बार संबोधन आता अब यह भारत नाम से संबोधित किया भारत यानी कि भरत कुल में जिनका जन्म हुआ है

भरत कुल में जिनका इफ यू वांट टू टू द एंसेस्ट्री शकुंतला का बेटा भरत दुष्यंत और शकुंतला कणुर ऋषि का आश्रम बराबर वो जो भरत है उनके ये वंशज पांडव सो so, और वो भरत का जिस आ, एरिया के ऊपर जिनका राज्य था जिस भरत का उसे भारत कहा गया इसलिए हमारा देश भारत

वहां से आया है, नहीं, तो ये भारत है, और अर्जुन है। वैसे कहीं कहीं ध्रुत राष्ट्र को भी भारत नाम से संबोधित किया है संजय ने एक श्लोक में तो ही सब अंश इसलिए सबको भारत कहा गया है बट अर्जुन को तो ज्यादातर भारत नाम से संबोधित किया गया है

यहाँ अर्जुन को भगवान भारत कहकर उनके जो पूर्वजों का जो सामर्थ्य था उनका जो पराक्रम था जो धैर्य था उनके जो गुण थे वो याद दिला रहे हैं कि भाई यू बिलोंग टू दिस डाइनेस्टी भरत की बात करें तो भरत में स्मॉल चाइल्ड जो दस ग्यारह साल का बच्चा था तो कर्म ऋषि के आश्रम में कोई

सिंह लाइन शेर आ गया तो शेर को जाके बोलते तो तो हुए याद दिला रहे भाई, तुम्हारी जो इंडस्ट्री है तुम्हारी जो डायनेस्टी जो है वो पराक्रमी है तुम्हें इससे बैठ गया पीछे डाल तो इस टाइम टू रिमाइंड जैसे हमारे केस में भी

भाई यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बट डिप्रेशन आ गया डिस्पॉन्डेंसी आ गई एंड आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी आपकी जो स्टिल है स्किल आप बोल गए तो संबड़ी रिमाइंड करें नहीं भाई यू आर कैपेबल यू आर बिल डूंग आज बैठ गए आप तो सडनली इट रिमाइंड यू ऑफ यूर कैपेबिलिटीज एंड यू रियलाइज दैट नो आई कैन डू इट तो ये यहाँ भगवान ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अर्जुन को दे रहे हैं

तुम ये करने के लिए सक्षम हो तो इतने बड़े कुल में जिसने जन्म लिया है वह अपनी धीरज आत्मा अपना आत्मविश्वास ये सब छोड़कर एक भावनावश होकर एक मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य का त्याग करके बैठ गए हो ऐसा ऐसा चले नहीं चलेगा यह अर्जुन को शोभा नहीं देता है दैट इज वॉट भगवान इज टाइल टू रिमाइंड इम

और भारत शब्द का दूसरा भी एक अर्थ है भा भात भाय यानी प्रकाश यानी रथ यानी रममाण हुईज एनग्रोस्ड इन दट यानी द पर्सन हुई टोटली एंग्रोस्ड इन लाइट प्रकाश में जो संपूर्ण रथ है वो भारत है और प्रकाश कौन सा

ज्ञान का प्रकाश ब्रह्म विद्या का प्रकाश तो अर्जुन से भगवान कहते अर्जुन अर्जुन ऐसा न तो नहीं थे कि खाली लड़ना ही जानते थे ये स्टडीड ऑल दिप्चर्स गुरु के आश्रम में सब कुछ पढ़, उन, उनको पढ़ाया था सब तो यहाँ भारत कहकर

भगवान इज ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश अर्जुन फ्रॉम द नॉर्मल पीपल सामान्य जन जो है उनका मन विषयों में रमान रहता है और यहां अर्जुन से कह रहे हैंक्चुअल यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन तो सामान्य तो व्यक्ति जो विषयों में रममाण है समझो आपके ऑफिस में आप यू आर इन की पोजिशन बराबर और कोई

काम आ गया और बाकी के सब सब क्या है है कि चलो शाम को को बजे बजे जाने का है का टाइम ऑफिस तो सब बराबर तैयार लेकर मैनेजर यू तुम भी लिफ्ट की लाइन में खड़ा हो गए अर्जुन को यहां

अपने स्वत्व का परिचय देना है अर्जुन की जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसका यूज करना है अर्जुन इज नॉट सपोज टू स्टैंडिंग एट सिक्स ओ क्लॉक लिफ लाइक नॉर्मल पीपल इसलिए क्या भारत जो भाव में रथ है जो प्रकाश में रथ है जो विद्या में रथ है ऐसा अर्जुन मात्रा स्पर्शा

जिसकी सहायता से शब्द स्पर्श रूप और असगंध इन विषयों को नापा जाता है जैसे मैंने पहले कहा यानी कि जिसका परसेप्शन हमें मिलता है जिसका ज्ञान मिलता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी ऑल ज्ञानेंद्रियों को मात्रा कहा और ये विषयों के साथ उनका स्पर्श होता है उनका संयोग होता है इसलिए मात्रा स्पर्श

अभी ये इंद्रिया जिस विषय के साथ स्पर्श होता है उस विषय की हमें अनुभूति देती है।, कुछ देख रही है तो जो भी देख रही है वो उसका हमारे पर उसका हमारे असर पड़ता है कान कुछ सुन रहे हैं जिव्वा कुछ चख रही है हाथ कुछ स्पर्श कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये सारे हमें एक अनुभूति देती है एक परसेप्शन देती है और

परसेप्शन जैसे ही आया हमारे मन में रजिस्टर हुआ तो इट क्रिएट्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन अवर माइंड इट इट गिव्स हैप्पीनेस और गिव्स इज है या तो हमें सुख देती है या तो दुख देती है समझो कोई मीठा संगीत बज भजर, रहा है बहुत अच्छा गाना बज रहा है और हमारे काम को सुनाई दिया

तो पक्षियों की आवाज आ रही है तो भी बहुत मीठा लगता है अच्छा लगता है सो इमीजिएटली एज सुन एज यू हेयर एस सुन एज यू हेयर दैट नॉइस तो उसका सीधा हमारे मन के ऊपर असर पड़ता है और उस असर की वजह से हमें सुख या दुख की अनुभूति होती हो है समझोगे किसी ने, ने एकदम जोर से लाउड म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया जैसे सामने मैदान में बचता है अब तो मैं क्या चल रहा है इमीजिएटली अनहैपी डिस्टर्ब यानी

जैसे ही उस हमारे इंद्रिय ने बाहरी विषय को स्पर्श किया उस स्पर्श होने से इमीडिएटली देर इज दैट रिएक्शन इज आइर इन द फॉर्म ऑफ़ सुख और इन द फॉर्म ऑफ दुख सुख दुखदाह दुख

इंद्रियां भी कभी-कभी हमें सही परसेप्शन भी नहीं देती है।, Normally आप जो सुनते है या तो जो देखते हैं उसका मिलता है। है, में जैसे आपको रण मृगजल दिखता है, उसी मिराज in the तो वहां पानी नहीं है फिर भी पानी दिखाई देता है एक ढकोसला एक आवास होता है वाई गो दे

मेंट प्रियमेंट इन अवर साइंस लेसन्स इन अवर स्कूल डेज कि एक गर्म पानी की बाल्टी रखो एक दूसरी आइस कोल्ड वाटर रखो बर्फ़ का पानी रखो तीसरा नॉर्मल पानी रखो एक हाथ गर्म पानी में रखो एक हाथ ठंडे पानी में रखो और फिर दोनों हाथ को उठाकर बीच वाली बाल्टी में रखो तो जो पानी जो हाथ गर्म पानी में था उसको पानी ठंडा लगेगा और जो हाथ बर्फ वाले पानी में था उसको

वही पानी गरम लगेगा Now, that water is at the same temperature. <coughs> लेकिन दो हाथ क्योंकि अलग अलग परिस्थिति में थे तो उसके परसेप्शन <coughs> मतलब जो इंद्रियां जो हैं, वो हमेशा हमें सही रेफरेंस भी देती हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है अभी ये सुख और दुख हमें मिलके कैसे

क्योंकि हमने हमारे मन में अच्छे बुरो बुरे की कल्पना कर रखी है अवर माइंड हैज बिन कंडीशन अवर माइंड हैज बिन प्रोग्राम कि भाई ऐसा म्यूजिक बना तो उसको अच्छा कहा जाता है ऐसा म्यूजिक बजा तो वो अच्छा नहीं है दैट वी हैव कंडीशन अवर माइंड विद दैट कि भाई अभी ये गर्मी महसूस हो रही है तो यस वी शुड फील अनकम्फर्टेबल

यहाँ सब जो किसी ने एसी चला दिया तो बी फील कम्फर्टेबल अभी ये जो सारी चीजें हैं, ये हमने हमारे अनुभवों से संचित करके हमारे मन की डेटाबेस में हमारे मन के कंप्यूटर में उसको संग्रह करके स्टोर करके रखी है उसको संस्कार करते हैं तो उस संस्कार के साथ जैसे जैसे रेफरेंस होता है वो हिसाब सुख और दुख की अनुभूति होती है सुख और दुख दीज आर रिलेटिव टर्म्स विध रिस्पेक्ट टू योर माइंड

Your database, एक सीधा एग्जाम्पल आपको दे दूं। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के बात कर रहे थे आप बाजार में निकले और फ्रूट वाले की दुकान के पास से आप गुजरे बराबर आपने वहां आम देखा और एक फुट मैंगो से डिस्प्ले अभी देखकर आपको सुख दुख कुछ नहीं होता है you just look at it, you just pass by,

वहां से आपने एक दर्जन आम खरीद किए और घर लाए और आम को जैसे खाया आपने यदि मीठा लगा तो सुख मिला खट्टा लगा तो दुख हुआ वही आम है जब तक उसके साथ स्पर्श नहीं हुआ था जब तक इट तो वॉज देर ऑन द शेल्फ ऑफ द शॉप तब तक आपको उसकी कोई अनुभूति नहीं थी उसे सुख भी नहीं मिलता था दुख भी नहीं मिलता था लेकिन जैसे ही वो आम आपके संसर्ग में आया

तो वही आम ने सुख और दुख की अनुभूति आपको दी एंड दैट टू टू रिस्पेक्ट योर रेफरेंसेस क्योंकि पास्ट में आपने मीठे आम खाए हैं और ऐसा स्वाद आता है तो उसको मीठा कहा जाता है और ऐसा स्वाद आता है तो उसको खट्टा कहा जाता है दैट संस्कार हमने स्टोर किए हैं बराबर हुए तभी हमको स्वाद के बारे में मालूम नहीं था

But we we we have, have have over a period of time, we have developed those tastes, we have conditioned our mind. So ultimately बट वीरियड टाइम और दुख जो है, है संसर्ग में आते है, it that तो हैं इट क्रिएट दटन सारे लोग नॉटने मुझे आम अच्छा लगता है आपको नहीं लगता है बराबर

किंग एलिजाबेथ को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ का अच्छे नहीं लगते थे के नहीं नहीं सबके परसेप्शन अलग अलग हैं मेरी मेरी सुनिए आपकी मिठास से अलग है तो आपने आपने सेम, सेम मैंगो उसकी जो मिठास मुझे जो महसूस होगी और आपको महसूस होगी उसमें भी फर्क है बिकॉज इट इज योर ओन एक्सपीरियंस

और जैसे भाई साहब ने कहा कि जो खाना आप हमेशा रेगुलरली खाते हैं बराबर आपको यदि बुखार आया, वही खाना लगता है, है। बदल गया आपकी सुख और दुख की अनुभूति बदलती रहती है yes. खाना वही है वही इडली है जो कल भी खाई थी आज भी खा रहे हो

कल वो अच्छी लग रही थी आज बुखार है ऐसे वही yes, लग रही नहीं होता है yes, यानी व्हाट द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव होप इज कि किसी वस्तु में सुख और दुख छिपा हुआ नहीं है सुख या तो दुख आम में नहीं है सुख या दुख वो आम का आपके स्पर्शेंद्रिय के साथ संसर्ग में आने से आपके मन में जो स्पंदन इकट्ठे हुए उससे सुख और दुख की भावना आपको पैदा हो रही है

दिस इज़ व्हाट वी आप हमें समझना है कि हमारे सुख और दुख की जड़ कहां है? था था। हाँ। में नहीं है बाहरी व्यक्ति में भी नहीं है तो बाहरी परिस्थिति में भी नहीं है वस्तु व्यक्ति परिस्थिति बार बार रिपीट करता हूं मैं वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में सुख और दुख छिपे हुए नहीं है

सुख और दुख हमारे मन के अंदर छिपे हुए हैं हम उस वस्तु या तो व्यक्ति या तो परिस्थिति के साथ संसर्ग में आकर हम कैसे रिएक्ट करते हैं हैं इस में से भगवान जो समझाना चाहते वो ये बात है कि मात्रा स्पर्शा कौन दे शीतोषण सुख दुख दाह है वो सुख दुख देने वाला है नॉट द ऑब्जेक्ट और

आगमा पायनो आने वाले हैं जाने वाले हैं। तो क्या है कि हमारे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाओं का निर्माण होता है इमेजिनिंग द द थिंग थिंग थिंकिंग थिंकिंग अबाउट थिंग्स और फिर उन विचारों को हम खाद पानी डालकर उसको पोषण देते हैं फॉर एग्जांपल साफ से मेरी अनमनी हो गई बराबर

तो नाउ नाउ बिकॉज आई डू नॉट लाइक हिम टिल लाइक हिम, कल तक मुझे अच्छे लगते थे आज एक मेरी अनबनी हो गया आज वो अच्छे नहीं लग रहे तो अभी मुझे इनके जो सारे दुर्गुण है वो दिखाई देने लगे जो कल तक नहीं दिखते थे बराबर कल तक वो मेरे मित्र थे कल तक मुझे उनके कोई भी दुर्गुण नहीं दिख रहे थे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे

आज मेरी उनसे हो हो गई तो उनके गुण देखने बंद गए अवगुण देखने चाल हो वो सब उनके गुण और अवगुण हमारे मन में स्टोर है। में स्टोर किए हुए हमारी डेटाबेस हमने स्टोर करके रखे हैं लेकिन पहले वो वा अवगुण वाली फाइल खुलती नहीं थी अब अवगुण वाली ही फाइल खुल रही है क्योंकि अनबनी होगी अनबनी होगी हमारी ही दुनिया है सब कुछ अंदर ही है

यानी भगवान इस श्लोक से हमें ये समझाना चाहते हैं कि सृष्टि में सुख और दुख जो है वो बाहर नहीं है हमारे मन में जैसे ही हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों के साथ संसर्ग में आती हैं तो हमारे मन के अंदर जो संस्कार जो पड़े हुए हैं जो डेटाबेस जो स्टोर किया हुआ है वो डेटाबेस के रेफरेंस से हमें सुख और दुख मिलता है

भी आप क्यों okay, यदि यदि है? यदि नशा शराब में होता था, था तो बोतल भी नाचती थी ना लेकिन नशा शराब में नहीं है नशा में है तो मुझे पर्टिकुलर ब्रांड की सुबह चाय पीने की आदत होती है ना मुझे तो यही पर्टिकुलर ब्रांड की चाय ही चाहिए

and if you you you don't get that that kind of a tea you feel uncomfortable why because you have made that as your reference point We have the हमने ही किया है. कि आप जीवन में आपने कभी चाय पी ही नहीं है तो चाय आपको सुख है दुख नहीं दे सकती because you, you you are not used to it let us try to understand this thing very clearly क्लियरली तो,

संक्षेप में कहें तो हमारे ही राग और द्वेष, हमारी ही रुचि और अरुचि यही हमारे सुख और दुख के कारण है राग यानी कोई चीज पसंद करना द्वेष यानी कोई चीज ना पसंद करना राग यानी किसी व्यक्ति को पसंद करना द्वेष यानी किसी व्यक्ति को ना पसंद करना राग यानी किसी परिस्थिति को पसंद करना द्वेश परिस्थिति को ना पसंद करना समझ लीजिए हम यहां बैठे

हमें भगवदगीता अच्छी लगती है बराबर तो ये परिस्थिति के साथ यहाँ बैठकर ये जो डिस्कशन हो रहा है उसके साथ हमारा राग है लेकिन बाहर पांच सौ लोग घूम रहे हैं उनके लिए द्वेश है तो कौन जा उधर वही, वही बात किसी को मालूम है, है भगवदगीता क्या है वो कर्म डीवाधिकार बात हो गई उनको द्वेष है वही परिस्थिति है वही एटमोस्फियर है

आपको राग है उनको द्वेष तो राग द्वेष कहा है परिस्थिति में नहीं, रिस्पेक्टिव पर्सन के मन में है। हमने जैसे चश्मे पहनकर रखे हैं वैसा हमें दिखाई देगा गोगल्स पीले कलर के पहने तो पीला दिखाई देगा हरे कलर के पहने तो हरा दिखाई देगा ब्लू पहने तो ब्लू दिखाई देगा अल्टीमेटली इट इज ऑल ऑन द चश्मा जो हमने पहना है

वैसी हमें सृष्टि दिखेगी हमारे चश्मे से हम देखते हैं चश्मा भी हमारा है सृष्टि जो है वही की वही है तो करना क्या है

तो ऐसे साधक हमें सीखना है कि बाहरी वस्तुओं के साथ जैसे-जैसे हमारा संसर्ग होता है तो उसके संदर्भ में निर्माण होने वाली हमारी राग द्वेषात्मक प्रतिक्रियाएं जो है उसको कम करने का अभ्यास करें आयुर्बिट बाहरी वस्तु के संसर्ग में आने से

हमारे मन में राग द्वेष की जो प्रतिक्रियाए उठती हैं उसकी इंटेंसिटी कम करने का प्रयास करें बस मान लीजिए कि मुझे आम बहुत पसंद है तो ये जब तक मैंने नहीं सीखा था तब तक मुझे आम खाने को मिला तो आई एम वेरी इलेटेड इतनी अच्छी आम है और

मुझे समझो केले पसंद नहीं और किसी ने नो नो आई डोंट लाइक फ्रॉम डों तो आम में राग था केले में द्वेष था दोनों में आई हैव रिएक्टेड आम के बारे में आई हैव रिएक्टेड पॉजिटिवली केले के बारे में आई है मेरा रिएक्शन का बैंड समझो कि इतना है समझो आम खाने से समझो इतनी खुशी मिली

और केला खाने से मुझे इतना दुख हुआ तो हमें करना क्या है ये बैंड को कम करना है कैसे सोचो oh, भारत वही आ रहा है the उसे एंड आई एम रेडी विदर एंड वेरी प्रिसाइज आंसर फॉर दैट बट आई एम डेवलपिंग दब्जेक्ट

तो ये जो बैंड है हमारे राग और द्वेष का उसको हमें कम करना है समझो मुझे साहब से बहुत गहरी दोस्ती है तो उनसे मिलने से जो मुझे खुशी होती है वो खुशी की मात्रा के ऊपर मुझे अंकुश रखने को सीखना है आई हैव नॉट टू गेट इलेटेड

आगे जो जो चलो बैठते ये ये ये करते वो ठीक अच्छा लगता है है है फाइन फाइन एंजॉय द कंपनी बट डोंट गेट ओवर सिमिलरली इफ आई हेट रिएक्शन रिएक्शन हमारा को मैं राग और द्वेश

धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास से उसको कम करना सीखो। जितना इसको कम करोगे उतनी तकलीफ हमें कम होगी सामने वाले को नहीं वस्तु को व्यक्ति को परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क हम में पड़ेगा और हम सुखी हो जाएंगे वी विल भी हैप्पी लास्ट टाइम लास्ट सैटरडे को जब यह श्लोक मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले सवाल सबसे पूछा था कि आप में सुखी कौन होना चाहता है

जिसको सुखी नहीं होना है कोई नहीं सबको सुखी होना है तो सुखी होने की ये फॉर्मूला है कि हमारा राग द्वेष का जो बैंड है वो तो बैंड को हम कम करते जाए उसकी इंटेंसिटी कम करते जाए हम जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट करना बंद कर दे कम कर दे पहले और फिर बंद कर दे

मन को द्वंद्वरित रखते हुए संतुलित रखने का प्रयास करें ट्राइ टू बी स्टेट ऑफ इक्वानिटी यानी हम हमारे मन को इस तरह से तैयार करें कि जिससे बाह्य विषय प्रसंग अनुभव मन को विचलित तो और आश्वस्त न करें हम कंपोज रहे so,

होता है मैं आपको बता दूल इन नेक्स्ट स्लाइड आई शो यू हाउ टू डू दैट तो भगवान यहाँ ये बात करते हैं कि सुख और दुख का अनुभव देने वाले जो प्रसंग जो हैं वो नित्य नहीं हैं अनित्य हैं आने जाने वाले हैं टेम्पररी है सुख की परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहेगी दुख की परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहेगी हमारे संत लोग कहते हैं

कि भगवान हमें दुख भी जब देते हैं तो उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सके गॉड अच्छा। yes. है। अच्छा। आप में उसको सहन करने की जितनी शक्ति है उतना ही दुख परमात्मा देते हैं उससे ज्यादा नहीं देते डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू मिलिट क्यूकि इसका रीजन है

Okay. एक मिनट एक मिनट आप, आपको उसका भी जवाब दे, दे। समझो कि अभी आपके उंगली में यदि पिन प्रिक हो गई आपको दुख होगा बराबर अब लेकिन समझो कि भूकंप हो गया दर दर दर सब गिरने लगा और यहाँ सब पूरा पत्थर पत्थर है नुकीले पत्थर है उसके ऊपर चल के दौड़ के निकल जाओगे नो समझ सकती है

है ना, केदारनाथ में जब हादसा हुआ था सर दो साल पहले बराबर केदारनाथ तो में इतनी ठंड है माइनस टेम्परेचर है लोग तीन तीन स्वेटर पहनकर बैठते थे आपने बराबर जो भी क्या केदारनाथ एवरी वन रोज हवा इतनी पतली है सर कि जिस कमरे में हम सोए थे उस कमरे में यदि इफ यू

Sleep स्लीप विथ योर फेस टू बॉल कॉर्नर में तो वहां इतनी हवा बताइडर ऑफ द रूम ताकि थोड़ी श्वास लेने में आसानी इस परिस्थिति में जब ये हादसा हुआ लोगों को बताया गया कि यहां से भागो स्वेटर भी रह गया शाल भी रह गई सब रह गया स्वास्थ्य की तकलीफ भी रह गई दौड़े चढ़ गए चट्टान के ऊपर

कहा से आइए परमात्मा आपको सुख आप का भी ऐसा ही है तो इंद्रियों का विषयों से जो ये होता है उसका अनुभव नीचे नहीं है टेम्पररी है केदारनाथ में उनको तकलीफ हुई

दो दिन चार दिन छह दिन बहुत तकलीफ हुई खत्म हो गई घर आ गए ना सब कर क्या वॉट एवर है उसे सहन करो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड सहन करो यानी जो परिस्थिति जैसे निर्माण होती है उसको एक्सेप्ट करो विदाउट कंप्लेन विदाउट रिएक्टिंग टू इट

सी, हम क्या करते हैं हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मैं आपको बताता हूं वी बिकम जजमेंट। जजमेंटल यानी कि इमीडिएटली जो भी परिस्थिति निर्माण होती है तो उसके ऊपर हमें इमीडिएट प्रतिक्रिया देनी है ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ समझो कि अभी समझो कोई हमारे मित्र आ गए बराबर

या जैसे आके बैठे हमारे मन में सीधी प्रतिक्रिया करने लगता है, yes, बराबर, अच्छा होना तो करना क्या है समझो अभी कोई आके यहाँ बैठ गया ओके बस देशन बैक टू वर्ट यू डू

जमेंटल ऑन हिस्स बिहेवियर की इतना लेट क्यों सबको डिस्टर्ब करता, करता है वो करता है वो हम क्यों करें yes, जो जजमेंटलूड हमारा है उस एटीट्यूड को हम तिलानजलिट रीड ऑफ अवर जजमेंटलूड

कोई भी परिस्थिति निर्माण होती है उस परिस्थिति के ऊपर हम इमीडिएटली अपना अभिप्राय देने के लिए तुल जाते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा होना नहीं परिस्थिति जैसी निर्माण होगी उसको एक्सेप्ट करो तो

किसी भी अनुभव में तीन एलिमेंट्स है तीन घटक है उनके एक है जिस विषय का अनुभव लिया जाता है वो विषय पर्टिकुलर हाँ समझ लो दूसरा जिसकी सहायता से वो जो अनुभव मिलता है वो इंद्रिया जी और तीसरा जिस स्थान में सुख और दुख का अनुभव होता है मन यानी वस्तु यानी कि विषय इंद्रिय और मन

तीन के सहयोग से ही ये सारी जो घटना जो है वो घटती है आम तो आम ही रहने वाला है बराबर है आम अमरुद नहीं होने वाला है आम बने नहीं होने वाला है आम आम ही रहने वाला है राइट जीव जीव ही रहने वाली है ने तो बदल गया सकता है मान

तो सुखी होना है तो क्या कर रहा है, तो है तो तो के के वही था ना मन ही बदला ना तो वही अर्जुन है लड़ने के लिए आए थे वही परिस्थिति है मन बदला तो दुखी हो गई माइंड अभी

इफ यू डू रियल इंट्रोस्पेक्शन आप अपने आप को ही इस तराजू से नापेंगे तोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहा गलती कर रहे हैं और क्यों दुखी हो रहे हैं हम क्यों दुखी हो रहे हैं उसकी एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं ये, ये, ये, ये तीन पैरामीटर बाहरी परिस्थिति है वही परिस्थिति उसमें हम चे बदलाव नहीं कर सकते उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है

हमारी इंद्रियां जो है वो परिस्थिति को भाप कर हमारे पास पहुंचाने ही वाली हैं आंख देखने ही वाले है कान सुनने ही वाला है और इसके ऊपर प्रतिक्रिया करने वाला हमारा मन है वो मन की प्रतिक्रिया की वजह से यदि हम सुखी या तो दुखी होते हैं तो आई गोन्ट टू कंट्रोल दैट बात खत्म हो गई

इसलिए बाहरी को बदलने से काम चलेगा नहीं बम बदल ही नहीं सकते प्रयत्न करें या न करें वो आने ही वाला है आगमा पाई न तो पुरुषार्थ हमारा यही है मन को बदले और इसलिए कहते हैं तांतितिक्षस्व भारत यही साधना है यही तितिक्षा है प्रतीक्षा यानी सहनशीलता

संशीलता है जी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस विदाउट बीइंग जजमेंटल आगते स्वागतम कुरयात यस बराबर ये सब के मतलब बराबर बैठ गए हो आगते स्वागतम कुरयात माधव मर ही जाए तो क्या है जी माधव मर ही गया बाड़ी ना कि बस उधर भाई पति दुख था वो भजी अब

कोई भी भी भी चीज ऐसे तो इतने का है। दुखता ही है। तो था। था। का है है स्वजन स्वजन वियोग जो है है वो दुख लेकिन मैंने कोई बदल नहीं सकता एक है जन्म और दूसरा है

These These two two are total certainties in life. These two ends, आने का और यह जाने का बाकी बीच में जो कुछ जमेला होता है देर इज देर ऑल फुल ऑफ अनसर्टनिटीज तो आगते स्वागतम कुरिया आए हो चलो welcome। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति

स्वागतम यदि ये एक स्वागत को बराबर बड़ सीख लिया आ गए इसका कारण है सर कि हमने हमारे माइंड को कंडीशन करके रखा है

सी मैं समझो कि आपको पांच साल से जानता हूँ शेखर जी को पांच साल से जानता अग्रवाल जी को जानता हूँ कंडीशन तो एक एक हो गई है कि अग्रवाल जी विलेव इन दिस पर्टिकुलर इस इसल पैटर्न इज इस एनक्रोस्ड इन माय माइंड तो हाँ मुझे मालूम है अग्रवाल जी ऐसा ही करेंगे परिस्थिति में

लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर इस परिस्थिति में में ऐसा ही करे। कैन चेंज। वो बदल सकते हैं। डिपेंडिंग डिपेंडिंग। हाँ, उनका मन है, है, व्यक्ति है। आदमी व्यक्ति लेकिन हमने ये मान लिया है कि ये व्यक्ति की परिस्थिति में ऐसा ही करेगा Everything is mind. सब मन भी सर मन को बदलो सब कुछ ठीक हो जाएगा

के मेरीगी, के मेरीगी भगवत गीता पूरा मन से बहुत है बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया स्वामी जी ने कि सांप के जहरीले दांत आप निकाल दो तो उसी सांप के साथ आप खेल सकते हो yes. बराबर है वैसे ही इन विषयों के साथ

जो राग और द्वेष के जो जहरीले दो दांत है वो दांत को निकाल के फेंक दो वही विषय के साथ आप खेल सकते हो वही सांप के साथ you can play with that. Python. Yes. साली, दो ही दांत निकालने उसके जहर के जो होते हैं राग और द्वेष। निकाल के फेंक दो। दोल्ट

इज़ नॉट नॉट नॉट इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है okay. तो भगवान ने यहां क्या कहा है आगमा पाई न अनित्या जिंदगी भर इन अनित चीज जो टेम्पररी चीज है उसमें उलझे हुए रहते हैं

मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा परिवार मेरा बेटा ये है वो ये सारे अनित्य है तो नित्य क्या है शाश्वत क्या है परमात्मा तो शाश्वत वस्तु की प्राप्ति के मार्ग के राग द्वेष रूप का रुकावटों को दूर करें उनके पास पहुंचने के लिए हमारे मन में जो भी राग द्वेष है, उसको फेंक दे।

तो हमारी जर्नी टुवर्ड्स टूवर्स डिरेक्शन हमारा बढ़ जाएगा वो जो ब्रेक अपने लगा कर रखी है अभी हम क्या कर रहे गाड़ी चला करे लेकिन रिलीज कर दो वही सब फसा दो जड़ है और क्या होता है दूसरा नाटक हमारा क्या होता है कि एक तो हम

हमारे भूतकाल को भुला नहीं सकते वी वॉन्ट टू रिमेन इन अवर पास वी डो नॉट वॉन्ट टू फॉर्गेट अवर पास्ट हर्षदाई ने छह महीने पहले मुझसे ये कहा था छह महीने पहले कहा था अभी क्या है बात खत्म हो गई लेकिन आई विल स्टोर इट इन माई माइंड खास करके लेडीज

को को तो एक खास ये होता है है मेमोरी मेमोरी वो वो वो वो साल पुरानी चीज भी याद रखते हैं जी हाँ, हाँ, हाँ, वो, वो फेंकने की है, उसको याद रखने की चीज है ही नहीं मगर सब इतना याद रखते हैं हाँ, एंड कंसीडर्ड टू बी

करिए आओ हमारे हुए तो, सुबह एक सर एक्सपीरियंस सीखना सीख लो, बाकी वो बात को जाओ ना। चीज़ है? उसमें से जो आपको ग्रहण करना है हम क्या करते सीख नहीं लेते हैं

तुमने मुझे 12 साल पहले गधा कहा था अभी मुझे उसमें से सीख क्या लेनी है कि भाई भाई ने मुझे 12 साल पहले गधा कहा था यानी कि मेरी कोई वर्तणुक कैसी होगी इसलिए उन्होंने मुझे गधा कहा बराबर है तो मेरी जो गधत्व की जो वर्तणुक है उसको मैं चेंज कर दू बदल जाओ तो मेरे में जो गधत्व का जो एलिमेंट था कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे गधा कहा उससे मैं बाहर निकल गया

खत्म हो गए फिर मैं याद क्यों रखूं कि 12 साल पहले उन्होंने मुझे गधा कहा क्योंकि अभी भी में गधा नहीं हूं व्हाई शुड आई दैट लफड़ा क्या है कि हम वो पकड़ के चलते हैं अगर के होता है कि हम रोज सुबह जो कचरा वाला आता है उसको कचरा दे देते यदि उसको आप अपने घर के उस कचरे के साथ यदि आप राग रखो नहीं भैया

सारी दे दे। दो दिन रखोग तीन दिन रखोग कर फेंकते हैं हमारे बुरे विचारों को हम क्यों नहीं फेंकते उनको तो हम संग्रह करते

बदबू मारते हैं कैसे बदबू मारते हैं हमारे मन को विक्षिप्त करके हमारे मन को डिस्टर्ब करके हमारी जो शांत शांत में तरंग ला कर। छोड़ दो फिर तो सब कचरे तो सबसे पहली बात भूतकाल के किसी भी विषय के ऊपर अपने आप को बंद करो फॉरगेट ऑल अनहेपीनेस दिन

In the happiness. Unhappiness. In the past. और और all the happiness, जो पास्ट में आपको जो सुख मिला है उस सुख की लालसा दोबारा मत रखो वही सुख मुझे दोबारा मिले उसकी तृष्णा मत रखो ठीक है तभी वो सुख मिला वो सुख मैंने भोग लिया बात खत्म हो गई तीसरा अध्याय वो आने वाला है

So, difficult yeah. difficult तो difficult है सब करना difficult है वो सब करना difficult है बहुत difficult है life में जो करना है practice करनी <laughs> yes. <frågor के लिए दाएग> yes. है क्या नहीं आए yes sir difficult है but it is not impossible it is not impossible उस mm. yeah. yes. time follow this message उस time ये लोग आए कि हमने सुन लिया लेकिन आप अपने life में करने के लिए आप बोलो कि करना नहीं इसका वो interest है ना वो वो वो अभी हमें बहुत ही एक अधि पड़ती है मेरे को

भगवत गीता पढ़ने के लिए ही पैदा है भगवत दे दे दे गीता इसलिए तो हम यहां पढ़ने के लिए आते है। हैं सीखा तो दे है वो सब किया है अजी आप रे ये नहीं सिखवानो गणित तो सीखेगी है अरे ये सिखवानो छे नहीं सीखा तो भाई को सुधाई लेक्चर संभालिए लेक्चर में वो है लेक्चर में आम जोवो तो लोग पचो मारा मुन्नो पत्रो है तुम्हारे तो वी ऑलवेज सी मी इन द लेक्चर्स तो डोंट बी शनी

अच्छा बहुत प्राप्त होता है कोई चीज हमें प्रारब्ध से मिलती है सुख या तो दुख न

जो है वो तो भुगतना ही है yes. वो भुगत के ही खत्म होता है यू जस्ट कैन नॉट चेंज इट जो भी घटना है हमारे जीवन में आती है प्रारंभ परार्थ में निर्मित हुई है उसको भुगत लो बस जो भी होता है it. It means it means it. बस अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस. तो नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे.

तीसरी एक बात है चिंता हम भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं क्या होगा कैसा होगा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा नॉर्मली आपने देखा होगा कि जिस चीज का डर है ना वो डर वो चीज से ज्यादा डरावना है जिस परिस्थिति का आपको जो डर लगता है ना वो डर ज्यादा डरावना है वो परिस्थिति से

अपने जीवन की एनालिसिस करिए कि यू अफ्रेड ऑफ थिंग टू हैपन जब तक वो चीज वो या तो घटना घटी नहीं है तब तक उसका उत जितना डर था वो घटना जब घट जाती है तो लगता है अरे इतना डर रहता तो हमें हमें सताती है भविष्य की चिंता सता जब जो होगा तब देखा जाएगा

That that That that That doesn't doesn't doesn't mean mean mean should should not not plan. have goal in life. That doesn't mean Do everything with your intellect. Lekin unnecessary worries worries चिंता चिता समान कहते हैं चिता तो मुर्दे को जलाती है चिंता तो जिंदा को जलाती है चिंता छोड़ो भविष्य की विलाप मत करो

कोई भी चीज नहीं हुई तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर मातम मनाते हैं विलाप करते हैं हो हो गया वो हो गया वो यार करो चिंता छोड़ो विलाप छोड़ो और वृक्षा से छिद्य मानो न कुपियत न कंपेत बहुत उपमा दी है पेड़ की तरह खड़े रहो

पेड़ खड़ा रहता है उसको जब भी कुल्हाड़ी लेकर भी कोई काटने के लिए जाता है तभी भी वृक्ष हिलता नहीं है वृक्ष चलित नहीं होता है वृक्ष क्रोध नहीं करता है न कुपियत न कमपियत वो तो कोप भी नहीं करता है और कंपता कब, भी नहीं तो स्थित के जो लक्षण आने वाले हैं इसी अध्याय में

फाइनल एंड में वो ये है कि अपने आप को इतने मजबूत करो कि कोई भी सिचुएशन आपको डिगम डिग सके। यस यस यस। तो इसका जो सारांश जो मैं आपको बताने जा रहा हूं

कि लास्ट टाइम देख लिया था जा दिन जीव जन्म या कबू न पाया सुख डाली डाली में फिर पाते, पाते दुख जहां भी गया इस डाली सुन डाली पे पूरे गया तो वहां भी दुख है वहां भी दुख है सुख अनित्य है लॉ ऑफ के रिटर्न दुख भी अनित्य है आग म पाई नो अनित आगत स्वागत यहां तक हमने देखा था अभी देखिए एक्सेप्टिल कीप यू इमोशनली ट्रांसफ इस स्लाइड को बराबर भली बात समझने की कोशिश करिए

प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुल एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति किसी भी चीज की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की टोटल स्वीकृति आपको आपके जीवन में आपके मन को शांत और संतुष्ट रखेगी एक्सेप्टेंस विल की ट्रैंक्विल एंड नॉन एक्सेप्टेंस विल क्रिएट इमोशनल एजुटेशन

आप उसका स्वीकार नहीं करोगे तो आपके मन में ही खलबली होगी आपका मन ही विक्षिप्त तो होगा स्वीकार में समाधान है अस्वीकार में है। देखिए लेटेस्ट राइट अंडरस्टैंड दिस एक तीन चार परिस्थिति आपको मैं बताता हूं डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस उसको आप स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा

और स्वीकार करोगे तो क्या होगा परिस्थिति एक ही है Let us Something not happening as per your desire. कोई कोई चीज, आपकी इच्छा के अनुसार वो घटना घटती नहीं है इट डू विश जैसा होना चाहिए वैसा आप सोच रहे होना चाहिए वैसा नहीं होता विथ यू ऑल्सो हमारे शेखर जी के साथ भी हो रहा है हमारे शेखर जी

कि कि एक डिजायर है ये हॉल पूरा फुल हो हो जाना चाहिए, There should be 50 people sitting here. नहीं नहीं रहा। सिचुएशन बराबर। अच्छा, अभी आप उसको स्वीकार स्वीकार करोगे तो क्या होगा? एंगर, गुस्सा आएगा कंसर्न होता है तकलीफ होती है

घटना no, no, I mean, घटे उसके लिए हमारे मन में एक इच्छा है अच्छी है बुरी वी डोट वी वॉन्ट सर्टन थिंग टू है

Either you you feel sad or you become angry. और वही चीज को यदि आप एक्सेप्ट कर लो तो यू है

मैंने पहले भी अभी भी अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था जीवन में प्रयत्न करना नहीं ऐसा नहीं है जीवन में गोल रखना नहीं ऐसा भी नहीं है लेकिन

तितिक्षा यानी टॉलरेंस, आपको उस सहन करने की शक्ति देगा एंड दट विक यू स्ट्रॉगर फ्रॉम विदिन दूसरा फेसिंग जीवन में अनसर्टेंटीज बहुत आती है मेरी सोच जैसे केदारनाथ की बात जब हमने करी तो इट इज एन अनसर्टेटी बराबर

कि कोई परिस्थिति जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है हमने कभी सपने में भी उसके बारे में सोचा नहीं ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है इट इज एन अनसर्टेंटी तो उसके उसको हम कैसे जवाब दें इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट इट विल क्रिएट फियर हमें डर लगेगा बोलते हैं फियर ऑफ अनोन क्या होगा क्या होगा क्या होगा और यदि

उसे अनसर्टेनरी कॉप एक्सेप्ट करो तो इट विल बिकम एन एडवेंचर समझो आपको ट्रैकिंग पे जाना है माउंटेनियरिंग बराबर यदि आप डरते गए एक एक कदम रखते रखते आप डरते गए यू विल नॉट बी एवल टू एंजॉय द ट्रैकिंग दैट विज गिव यू फियर ऑल द टाइम यूल इट मैं एग्जाम्पल बताऊन

फर्स्ट टाइम जब भी हम यूएस गए थे तो हमारे बच्चों को फ्लोरिडा लेकर गए थे फ्लोरिडा में कीवेस्ट में दर वाटर स्पोर्ट्स तो वहाँ लाइफ जैकेट वगैरह पहनाते हैं और एक लंबा सा बलून बनाना जैसा होता है उसके ऊपर पांच लोगों को बिठाते हैं बिग बलून इन्फ्लेटेड बलून और देन देर इज अ टकबोट और टकबोट और बलून को खींच के समुद्र में बीच में बीच समुद्र में ले जाते हैं कि तो बहुत गहरा पानी है यहाँ और

टकबोर्ड ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा घुमाती है वहां तो आप ऐसे पकड़ के बैठे हैं ना यू आर अफ्रेड एंड सडनली मारती है कि ऑल ऑफ अभी यही फेसिंग बराबर क्या होगा क्या होगा अभी बलून को पकड़े बैठे हैं ऐसा कस के पकड़ के बैठे हैं क्या होगा डर है

लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति को आपने एक्सेप्ट कर लिया अभी तो बलून तो छूट गया बलून इज टूटिंगना आप तैर रहे हैं दो मिनट पहले उसी बलून पे जब जब बैठे हुए थे तो अनसर्टेटी की वजह से हमें डर लग रहा था बलून से नीचे पानी में आ गए नाउ इट इज एडवेंचर

You you you. are enjoying, Depends how look it. it some okay. Somebody is better than you. competition। बराबर than you। बराबर आप accept नहीं करोगे

तो क्या होगा इट विल क्रिएट जेलसी ये साहब मेरे से अच्छा है तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों है बराबर देट क्रिएट जेलसी yes. बराबर लेकिन देखिए एक्सेप्ट करोगे तो क्या होता है कोई आदमी मेरे से अच्छा है वो मैं एक्सेप्ट ना करूँ मैं उसका द्वेष करूँ तो मुझमें जेलसी होगी उसके प्रति बराबर ईर्षा होगी लेकिन

उस व्यक्ति की मेरे से जो सुपेरियरिटी है उसको मैंने यदि एक्सेप्ट कर ली तो क्या होगा इंस्पिरेशन दर्सन इंस्पायर यू यू ट्राई टू बी लाइक हिम और यू ट्राई टू सरपास हिम तो यू बिकम्स योर रोल मॉडल यूकम्स योर इंस्पिरेशन तो जिससे आप जेलस होते थे बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति आपको इंस्पायर

Or something not happening as per your desire. Yes. Who is the person to decide? About? I will decide. Yes. It is not happening as per my desire. Accept. Do everything to correct it. But still, it is not happening as you want it to happen. Just accept. If Sidhu sir do that, then I will do. Papa, do post it on my account, dear.

हमारे yes. मन में जो रेफरेंस को हमें चेंज करते रहना है so, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी सिचुएशन में हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है जो इतना बड़ा बना के हमने रखा है उसको इतना नरो कर दो

तो एड तो देन सोमो कुछ ओके रिड्यूस डेट एड बट इट आई सिंपल तो सही कठार लोग का ट्राई करें लेटेस्ट कुछ यू ट्राई ट्राई तू व्हाट एक्सटेंड तू डी एक्सटेंड यू कैन ओके असाल ट्राई डजन मीट डेट आई शुड गो दिस लेवल आर डेट लेवल आई कैन ओवर डूइंग डेट

शिखर जीट लेट मी कम टूसाइज आंसर राइट वॉट इज वॉट स्ट्रेंथ ऑपरचुनिटी एंड थ्रेड बराबर? किसी भी परिस्थिति में आप हैं और उसमें से आपको मार्ग कैसे निकालना है

उसके लिए आप रहे हैं तो तो SWOT कि ये situation मेरी क्या क्या है situation में मेरी weakness क्या है है में में में अपनी जो उसको उसको बाजू weakness उसको बाजू रख रख दे दे बंद करके करके उस सिचुएशन में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और उस सिचुएशन में मेरे लिए क्रिएट क्या है

The same something about, uh, uh, about something which is is good good today, today, bad, bad. bad bad. Yeah. So that would to Both it, it, Both accepted. accepted. If If it was good yesterday, it was yesterday, और आज मेरे दुश्मन हो गए तो मैं उनको दोस्त भी एक्सेप्ट कर लिया

we pay hamper you are trying is it not so i want to advance further that we definitely have sir i tell you shankar ji let, let, let me put a rider on this ye sari cheezon ke liye koi ek general solution nahi hai because every situation every individual has a different way of addressing those situations

वी आर डिस्कसिंग यॉड पैरामीटर्स कि जिसको यदि हम समझें और इफ यू ट्राई टू सुपर इम्पोज दीज थिंग्स ऑन आवर डे टू डे लाइफ तो हमारा जो मेंटल जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम होते हैं ज्यादा बी एग्रीमेंट दो बिकॉज ऑफ अवर मेंटरिंग

हमारा जो अस्वस्थ वाला जो माइंड है आपको भी बताया मैंने कई बार भगवान के दर्शन के लिए लाइन में खड़े है बराबर है अपने भगवान के दर्शन किए पूजारी ने आपके हाथ में प्रसाद दिया कभी आपने देखा है क्या है प्रसाद में

या है, पेड़ा या है, है।, है, है ये, तो जीवन में जो भी परिस्थिति आती है प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लो ना भगवान का प्रसाद है बात खत्म हो गई बात यही प्रसाद

Still not clear. And remember, भगवान आपकी कैपेसिटी सहने की मुझे काली दी you?

से क्या होगा होगा। yes. इन्होने मुझे गाली दी उस बात कही थी मैं स्वीकार ना करूं तो मुझे इनके प्रति नफरत होगी सभी रामतीर्थ थे बादशाह राम एक बार वो कर रहे थे। और कोई आदमी आकर उनके ऊपर थूक गया थूका लिटरली

उन्होंने प्रोजेक्ट इतना चालू रखा पूरा हो गया फिर बाद में जब अपने आश्रम में आए तो आश्रम के उनके जो सब अंधे वैसे उनके पास क्या बोलते बोल भाई अरे आज तो कोई के पर कोई के के थूक गया बोलतेबेंस थे ठीक है वो उसकी बला है मुझे क्या समी हर्ट यू यदि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे

तो you will develop hatred. आपके मन में उसके प्रति होगी, होगा और यदि आप उसको करोगे तो forgiveness। ने गाली दिया उसे तो नहीं है है नहीं ये छोड़ दो

ये रिमोट मैं आपको देना चाहता हूँ बराबर है आप हाथ आगे बढ़ाओगे तो आपके हाथ में आएगा ना समझ समुद्र ये रिमोट मैं आपको देना चाहता हूँ लीजिए तो आप लेने के लिए क्या करोगे हाथ आगे बढ़ाओगे ना आपने हाथ आगे बढ़ाया तो रिमोट आपके हाथ में आएगा ना जब तक आपने हाथ हाथ आगे नहीं बढ़ाया तब तक ये रिमोट कहाँ रहेगा मेरे पास सेम थी

आप मुझे गाली देना चाहते हो मैंने मेरे मन को रिसेप्टिव बनाया मेरे मन को तैयार किया आपकी गाली स्वीकार करने के लिए तो आपकी गाली आपसे मेरे पास आएगी मैंने हाथ बढ़ाया ही नहीं मेरे मन को मैंने रिसीव करने के लिए तैयारी ही नहीं किया बंद के रखा आपको जो बोलना है बोलो देन फॉर

tolerance titiksha taan titikshasva bharata that is what god is trying to explain to us aap sare satay baithe hain shlok 2 by 14 we are attaching only with the body kitab kitab abhi please kitab kholiye we don't do the mind kitab kholiye sabke sab kitab kholiye 2 by 14 ko buddha bolta buddha bolta hai intellect hona hai ka

डोंट डोंट डोंट टच टच टच रिफ्लेक्ट no थे, थे. थे थे? रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट बोलते ना किताब बोलो ओपन द बुक नहीं अच्छा ऐसा इसको लो ही मत आप हाथ में लेके फेंको मत हाथ ही मत बढ़ाओ

आपको एक उदाहरण दो ट्रैफिक में फंस गए हवादार तो ऐसा ऐसा करता है एक इंफिना गाड़ी आई बीसीडब्ल्यू आई रोन फ्लो आई तो हवादार बोला कि नहीं ये देखने तो देखने तो देखने तो और बाद में हो गया एक बारक्टर आया तो उस पर इसको जाने, थो, जाने थो इस दो जाना तो ऐसा करेगा ये इज नॉट अटैकिंग एनीबॉडी उसको फर्क नहीं पड़ता इज ब्लेंडिंग विद द ट्रैफिक ओनली 2 बाय 14 कितना पूरा कितना पूरा

शीतोष्ण सुख दुखदाई वोट यू टू सी ऐसा मत करो किताब खोलो सर ईच व ओपन योर बुक और मेरे साथ बोलिए ये श्लोक

पाठ करना है इट शुड रिमेन इन योर माइंड आगमान पाया स्पर्श शीतोष्ण सुख दुखदा

चार्य ने इस बात को किया चिंता विलाप विलापरि साक्षा उसको बोलते हैं तितिक्षा

सहनम सर्वदुखानम दुखानम अप्रतिकार पूर्वकम सभी दुखों को प्रतिकार किए बिना किसी भी प्रकार के रिएक्शन के बिना उसको सहन करना चिंता विलाप रहितम चिंता किए बिना विलाप किए बिना उसको सहन करना उसको एक्सेप्ट करना उसे तितिक्षा कहते हैं चिंता करोगे तो भी सहन करना है नहीं करोगे करो, तो भी, भी सहन तो करना है तो सहन करो एंड एंजॉय

हम्म इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हो भगवत गीता के सौ श्लोक सुनने के बाद भी अर्जुन की क्या परिस्थिति हुई थी अगले सत्र में मैं आपको बताने वाला हूँ गौर से सुनिएगा आइएगा आइए प्रार्थना करते हैं

जय श्री कृष्ण एक बात करनी है शाम को साढ़े पांच से साढ़े छह हमारे रोगगीता के सत्र के पहले ये हमारा सत्र शुरू होने से पहले एक घंटा

हम संस्कृत का अध्ययन करने का प्लान कर रहे थे देखना पड़ता है सर हमें पहले तो जिनको भी, इस तो भी इंटरेस्ट है

We will वी विल अनाउंस द डेट अभी पहले हुआ है उससे थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है थोड़ी पब्लिसिटी करनी है शेखर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए तो आपके आजूबाजू के परिसर में कोई बच्चों को बड़ों को किसी को भी संस्कृत okay. सीखने की इच्छा है एवरीबडीज वेलकम एनी बडी इज वेलकम एज इज़ नो बार क्या जिनको भी आना है तो

चलो आपके वन की बात नीचे नीचे देख कर